राम बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय राधा गिरीद बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ की जय श्रीताय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय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 श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय बुलंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम माय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल्तम वाग्म ममृत जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत्या प्रवर्तो तो हम रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्री श्रीगुरू वैष्णवाई श्रीरूप साग्र जात सह गण रघुनाथान्व तम सजीव साइतम सारधूतम पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापाद सह गणललता श्री विशाखान्विताई अतिरांध्य ज्ञानांजन शाकुन्मील तस्म श्रीगुरव करुणयावती अनर्पित चलीम चराणयावती नकौ समर्पयत मुन्नतौज्जर स्वक्तिश्रियतिब संदी सदा हृदय कंद स्फुतः जयता मस्व पुोज श्रीराधाम मृदन मोहनौ दीव्यृंद्यकदुर्माघ श्रीमदत्न सिंहासन स्थ श्री श्रीमद्राश्री गोविंद देव प्रेषाली सब्यम स्मरामाय नमस्कृत्य नरम चरोत्तम दिवीं सरस्वती व्या तथो जैंबी वाशाकुभ्य कृपा सदुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबराशि हे रूप दुर्गतजनकलोक भट्टी उग्न सुमती रघुनाथ दासजी उम्मीद श्री सनातन शिक्षा चैतन चरताम बाईस परीक्षे इक्यावन मोक तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य की संख्या है फिफ्टी नाइन उनसठ श्री महाप्रभु साधन भक्ति के विषय में निरूपण कर रहे हैं साधन भक्ति की परिभाषा दे आई कि कृत साध्या भवित साध्य भावासा साधना विधा जो इंद्रियों के द्वारा की जाए उसका नाम है साधन भक्ति और इंद्रियों के द्वारा की गई चेष्टा उसका लक्ष्य है भाव भक्ति की प्राप्ति का भाव भक्ति नित्य सिद्ध है ऐसी साधन भक्ति दो प्रकार की होती है एक वैधि और एक रागानवा रागानवा उसे कहेंगे जहां श्री कृष्ण की प्रेम सेवा करने की प्रवृत्ति हो प्रेम सेवा की का लोभ जिसमें हो प्रेम सेवा तृष्णा प्रेम सेवा का लोभ जिसमें हो उसका नाम है राग भक्ति और जहां शास्त्र की आज्ञा से भक्ति में प्रवृत्ति हो उसका नाम है वैधि भक्ति अब भक्ति के लक्षण निरूपण कर रहे वैधि भक्ति के दृष्टांत दे रहे जैसे शास्त्र ने कहा है कि ठाकुर की भक्ति करो तो उनके आदेश से हम भक्ति कर रहे हैं शास्त्र की आज्ञा के कारण प्रवृत्ति है ठाकुर के साथ में अभी कोई संबंध व्यक्तिगत नहीं जोड़ा है ऐसी स्थिति में सेवा करने का लोभ अभी उत्पन्न नहीं हुआ है लोभ होता है व्यक्तिगत संबंध के कारण मैन टू मैन रिलेशनशिप के कारण परंतु तो अभी ठाकुर के साथ में संबंध जोड़ा नहीं है उस स्थिति में शास्त्र की आज्ञा है इसलिए भक्ति कर रही हैं उसका नाम बैधि भक्ति है जैसे द्वितीय स्कंध में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को आदेश प्रदान किया कि तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य की इसलिए हे भारत के वंश में उत्पन्न होने वाले परीक्षित हे भारत श्री भगवान सर्वात्मा है उनके अलावा और कोई दूसरी वस्तु आश्रय रूप में है ही नहीं तीन वस्तु हमको सामने दिखती हैं, सबसे पहले दिखता है मैं फिर तो मैं के बाद में दिखता है यह सारा संसार और फिर तीसरी वस्तु का विचार आता है कि मुझे और इस संसार को भी उत्पन्न करने वाला और नियमित करने वाला कोई ऊपर का है ईश्वर है तो तीन वस्तु ही सामने दिखती है तीन में सब कुछ आ जाएगा तो शास्त्र अंत में ये कहते हैं अभी इनमें निर्णय नहीं हो पा रहा है किसका ध्यान करें तो शास्त्र अंत में कह रहे हैं सर्वात्मा का ध्यान करो सर्वात्मा कौन है बोले सर्वात्मा श्री कृष्ण जो जल में भी व्याप्ते हैं चेतन मुझ में भी व्याप्त हैं और मेरे अलावा भी सर्वत्र विद्यमान होकर के जो स्थित हैं वे भगवान ही श्रोतम भी श्रवण करने योग्य कीर्तव्य कीर्तन करने योग्य और स्मरतव्य स्मरण करने योग्य है इच्छता भयम यदि संसार के तिरताप से तुम अपने आप को अभय प्राप्त करना चाहते हो तो श्री भगवान का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करो श्रवण कीर्तन स्मरण में नौ भक्ति आ जाएंगे जो स्मरण है उस स्मरण का ही एक अंश निकलेगा स्मरण का ही एक अंग अंश होगा वो होगा पाद सेवन स्मरण करेंगे तो स्मरण का किया जाए मान चलो नाम रूप गुण लीला लीला का स्मरण करेंगे अब लीला के स्मरण करने पर स्मरण कर लिया परंतु तो हमको क्या मिला हम कहा हैं तो पाद सेवन माने हम ठाकुर की कैसे सेवा कर रहे हैं तो पाद सेवन पाद सेवन में यदि मंत्र का प्रयोग हो जाएगा तो वो हो जाएगा अर्चन और पाद सेवन अर्चन करने में कहीं ना कहीं कोई त्रुटी तो बनेंगी सेवा करेंगे तो कोई ना कोई कमियां तो बनेंगी तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या है बोले हम बंधन करेंगे तो ये श्रवण कीर्तन स्मरण स्मरण भक्ति के ही विस्तार के रूप में पाद सेवन और अर्चन दो भक्तियां आई और पाद सेवन अर्चन में जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने के लिए बंधन नाम करके भक्ति आई अब इन बंधन भक्ति के द्वारा तीन वस्तुएं तीन भाव सामने प्रकट होंगे वे तीन भाव हैं दास्य सक्ष और आत्मनिवेदन का तात्पर्य है कर्मार्पण मैं अपने सारे कर्मों को आपको समर्पित कर रहा हूं या कैंक्य दास्यम कर्मार्पणम के चित कंकर दास्य मुच्च्य भक्त सामने सिंधु में कहा कि अपने कर्मों को ठाकुर को समर्पित कर देना इसका नाम है दास्य परतु ये भी मुख्य दासी नहीं है मुख्य दासी है ठाकुर के सामने सदा हाथ जोड़ के खड़े रहना किम करो मुझको मुझे कोई आदेश मिले में करने के लिए यार ना करना तो जाना ही नहीं उसका नाम है कहीं करें किम करो मी? क्या करूं ये नहीं कि ठाकुर ने बुलाया रामू बोले हाय बोले हाय क्योंकि बोले कुछ काम बताओगे <laughs> कोई बात तो क्या तो जगत की स्थिति यही है कि कंकरी कहीं, कहीं नहीं है बल्कि एक आपत ये कुछ काम बताएंगे हम आफत हो जाएगी तो, तो कईकर का मतलब है दास फिर तुमको सुख की प्राप्ति हो ये हो गया सच और आत्मनिवेदन अपने आप को ठाकुर के चरण चरणार्विंद में समर्पण करते हुए हम विराजमान हो तो ये दास से और आत्मनिवेदन इन तीन वस्तुओं को तो तत्वता भक्ति तो तीन ही है श्रोतव्य कीर्तव्य और अब इनमें भी कीर्तन भक्ति को बीच में रखा गया भक्ति में प्रवेश होता है श्रवण के द्वारा गुरुजी सबसे पहले नाम काम में नाम सुनाएंगे श्रवण से भक्ति में प्रवेश होता है परंतु तो कीर्तन भक्ति मुख्य भक्ति है जैसे देहली के ऊपर कोई दिया रख दे तो बाहर भी प्रकाश होगा अंदर भी प्रकाश होगा ऐसे कीर्तन भक्ति श्रवण को भी प्रकाशित करने वाली है और स्मरण को भी प्रकाशित करने वाली है कृष्ण कथा कहने के लिए सुनने के लिए बैठेंगे पहले कृष्ण कीर्तन करेंगे नाम कीर्तन करेंगे स्मरण करने के लिए बैठेंगे पहले नाम कीर्तन करेंगे तो श्रोतव्य ये तीनों प्रकार की जो भक्ति है इनमें कीर्तन भक्ति मुख्य होकर के विराजमान इसलिए बीच में दिया गया श्रवण से भक्ति में प्रवेश होगा परंतु तो श्रवण के लिए सबसे पहले गुरुदेव कीर्तन करेंगे हम उनका अनुसरण करेंगे और फिर स्मरण करते हुए हम विराजमान होंगे स्मरण भक्ति भी उसके बाद में प्राप्त होगी इनके द्वारा इच्छुता अभयम अभय की प्राप्ति हो यहां पर प्रसन्न चल रहा है वैधि भक्ति का यह शास्त्र की आज्ञा है श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए अब क्यों करना चाहिए बोले फलतु की बात मत करो हम जो कह रहे हैं वो मान जाओ श्रवण करो कीर्तन कीड़त करो स्मर तब्या ठाकुर का स्मरण करना चाहिए जितना बता रहे हो उतना समझते जाओ उसको करो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि यूं कह दिया है जब समय आएगा तब तर्क दे देंगे समय समय पर तर्क देते बैठ जाएंगे परंतु तर्क देने के लिए बैठ जाएंगे तब तो कोई शास्त्रार्थ करने के लिए थोड़ी बैठे तुमको आगे बढ़ाने के लिए कह रहे पहले इतना पढ़ लो इतना कर लो फिर इसकी औचित्य उसको हम कहीं शास्त्र के द्वारा भी समझा देंगे तो ये श्रोतव्य कीर्तव्य समर्तव्य ये विधि में एक विधि बता दी गई और ये कह दिया गया कि तुम इनका भजन करो तो तब्य प्रत्यय के द्वारा एक विधि का निरूपण कर दिया गया इसी प्रकार शास्त्र की आज्ञा से प्रवृत्ति हो रही है उसके लिए दूसरा प्रमाण दे रही है कि मुखबाहपादेभ्य पुरुष शास्त्र में सह चारों जगह वर्णा गुण विप्रादयो प्रथा मुख बाहु उरु माने जंघा और पार माने चरण इनसे पुरुष माने श्री गर्भोदशाही भगवान में पुरुष द्वितीय पुरुष श्री गर्वोदशाही प्रथम पुरुष है संघर्ष द्वितीय हैं ब्रह्मांड के अंतर्यामी होकर के जो विराजमान गर्भोत्शाही उन गर्भोत्शाही पुरुष ने आश्रम सहा आश्रमों के द्वारा चार आश्रम उत्पन्न किए और उन्होंने चतवारों जज्वर्ण चार जो वर्ण हैं उन चार वर्णों की भी रचना की जज्ञरे माने उत्पन्न किए मुख के द्वारा ब्राह्मणों को प्रकट किया बाहुओं के द्वारा उन्होंने क्षत्रियों को प्रकट किया जंघा के द्वारा उन्होंने वैश्यों को प्रकट किया और चरणों के द्वारा उन्होंने शूद्रों को प्रकट किया इसी तरह से मुख के द्वारा श्री भगवान ने संयास आश्रम जो है उसको प्रकट किया फिर भुजाओं के द्वारा उन्होंने बानक आश्रम उसको प्रकट किया फिर जंघा के द्वारा उन्होंने कहीं जो गृहस्थ ग्रा, आश्रम है गृहस्थ आश्रम को उत्पन्न किया मुख के द्वारा फिर ब्रह्मचर्य आश्रम प्रकट किया और उन्होंने मस्तक के द्वारा फिर संस आश्रम प्रकट किया तो मस्तक के द्वारा संन्यास आश्रम भूजाओं के द्वारा बानोप्रस्थ जंघा के द्वारा गृहस्थ और आधारभूत होने के कारण चरणों के द्वारा उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रकट किया परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम को मुख भी कहा गया सन्यास को तो मस्तक कहा गया कहीं और ब्रह्मचर्य को कहीं मुख कहा गया तो इस तरह की व्याख्या भी कहीं दी गई और उसमें क्रम में जो विपर्य हो गया वो क्रम में विपर्य इसलिए कि जो गृहस्थ आश्रम है वह आधारभूत आश्रम होकर के विराजमान है सारे आश्रम ग्रहस्थ से ही निकलेंगे क्योंकि चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे सन्यासी हो सब आए तो हैं गृहस्थ से ही से ही आएंगे इसलिए ग्रहस्थ आश्रम को आधारभूत यात्र चरण या जंगा इनको एक मानते हुए इनको कहा गया मुख को ब्रह्मचारी कहा गया और मस्तक को आश्रम करके निरूपण किया गया तो ये मुखबाह पादे पुरुष से आश्रम आश्रम के साथ में ये चतवारों जग्गेरे वर्ण चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वी शूद्रीय वर्ण उत्पन्न हुए विपराद प्रथा ये ब्राह्मण इत्यादि अलग अलग वर्ण प्रकट हुए पृथक का तात्पर्य है वर्ण शंकर नहीं बिना वर्ण शंकर हुए ये सारे वर्ण प्रकट हुए शुद्ध वर्ण प्रकट हुए बाद में इनके मिश्रण के द्वारा जो अन्य वर्ण हैं सूत इत्यादि वर्ण वे मिश्रण के द्वारा बाद में प्रकट हुए एसाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभो मीश्वरम इन चारों आश्रम में कोई कहीं कही भी रह रहा हो यदि उसने आत्मप्रभवरम उसने अपने आप को प्रकट करने वाले ये चारों आश्रम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं तो आत्म प्रभव मैंने इन चारों आश्रमों को प्रकट करने वाले ईश्वरम जो ईश्वर का भजन नहीं करता है न भजनती न भजन करना ही अब ये एक अपराध हो गया न भजनती, अब जानती अजय साहब हमको ईश्वर को गाल लिखो नहीं दे ऐसा कहने से बच नहीं सकते हो बोले ईश्वर का भजन भजन नहीं कर हम तो ईश्वर की निंदा तो करते नहीं है ईश्वर निंदा तो हम कर नहीं रहे तुम ना इतना कहने से तुम बच नहीं सकते हो भजन न करना अपने आप में अपमान है यह उचित नहीं है न भजनती अवजानती यह अपमानी है क्योंकि राजा के आदेश का पालन न करना यह भी उसका एक तरह से अपमान ही है और ठाकुर ने यह आदेश प्रदान किया है मेरा भजन करो श्रोतव्य की शास्त्र में कहा है समर्तव्य सत्मु ये शास्त्र ने कहा है इसलिए भजन न करना अपने आप में ईश्वर का कहीं अपराध कर देना ही है अर्थात जिसके हम अंश होकर के आए हैं और जहां जाकर के ही हमको जहां हम अवस्थित हैं और जहां जाकर के ही हमको स्थित होना है बाद में तो जिसके हम वीन आउट होकर के विराजमान हैं वहां से ही उत्पन्न हुए वहां स्थित हैं और वहां ही जाकर के विश्राम करना है तो हमारा जो आश्रय स्थल है उस आश्रय आश्रय स्थल का यदि वह अपमान करता है तो वह अपने आप में अपराध कर रहा है आश्रय स्थल को न मानना यह अपने आप में ही अपराध है की दशा क्या हो गई कि वो ईश्वर का से उत्पन्न तो है ईश्वर का अंश तो है परंतु अंश होने पर अंशी की परवाह नहीं कर रहा है और अपने आप को पूर्ण समझने के लिए वह जगत की वस्तुओं को उनसे अपने आप को पूर्ण करना चाहता है तो ईश्वर का अभिन्न करना या अपने आप में ईश्वर का ध्यान न करना यह अपने आप में एक अपराध हो गया इसलिए ईश्वर की समाराधना करना यह वैकल्पिक नहीं है यह अनिवार्य है ऑप्शनल नहीं है यह कंपल्सरी हम जिसके अंश हैं उस अंशिका श्लोक का हम समाराधन करें तो एक बहुत बढ़िया बात ये श्री हरि योगेश्वर ने कह दी <laughs> आ, हरि योगेश्वर के नहीं शायद और कोई किसी दूसरे योगेश्वर के बचन प्रबुद्ध योगेश्वर के बचन है तो प्रबुद्ध योगेश्वर तो ने यह कह दी कि न भजनती अब जानती जो भजन नहीं करते हैं वे अपने आप अब जानती ईश्वर का मानो अपमान ही कर रहे हैं इसलिए उनकी जो है दक्षा होगी वो क्या होगी स्थाना भ्रष्टा पतन वे अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे और माने जड़ कट जाएगी तो जड़ कटने पर व्यक्ति स्थान से भ्रष्ट अपने आप हो जाएगा और पतन त्य उसका अध:पतन अपने आप हो जाएगा तो न भजंती अवजानती जो भजन नहीं करते हैं वे अपमान करते हैं और स्थाना भ्रष्टा पतन त्यता वे अपने जड़ से कट जाने के कारण अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे उनका अधपतन हो जाएगा श्री भक्त सिंधु में भी पद्म पुराण के उत्तर खंड के एक वचन दिए गए पद्म उत्तर वचन है कि स्मर्तव्य सप्तम विष्णु विस्मृतव्यो न जातचित श्री विष्णु का निरंतर निरंतर स्मरण करना चाहिए विस्मृतव्यो न जातचेत कभी भी उनका विस्मरण नहीं करना चाहिए जातचित माने कभी भी कभी भी उनका विस्मरण नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्वे विधि निषेधा किंकर शास्त्रों में शास्त्र में जितने भी विधि निषेध दिए गए हैं वे सब इसी वचन के किंकर हैं इस वचन के आधार पर ही इस वचन को सिद्ध करने के लिए ही इसके अनुवाद हो करके ही सारे वचन हैं हम जो कुछ भी वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं वो विष्णु की आराधना करना यही उसका परम लक्ष्य तो सारे शास्त्रों का समन्वय ब्रह्म सूत्रों में एक सूत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है वो सूत्र है तत्व तो समन्वयात इस सूत्र का अर्थ है कि जितने भी शास्त्र हैं उन सबों का अंतिम निष्कर्ष ब्रह्म ही है श्रीकृष्ण ही तो शास्त्रों का समन्वय शास्त्रों का कंक्लूजन अंत में ब्रह्म में ही है भगवत आराधना में ही है तो तत्व समन्वय आ समन्वय सूत्र के द्वारा संपूर्ण जितने भी हमारे कर्म ज्ञान योग सांस्यज्ञ धर्मशास्त्र प्राश्चित जितने भी कर्म हैं उन सबों का अंतिम फल श्री कृष्ण की भजन करना तो शास्त्र कृष्ण को ही समन्वय स्थान करके गुरुपण करते हैं तत्त्व मन वो ब्रह्म समन्वय तो समन्वया संपूर्ण शास्त्रों का समन्वय का स्थान है इस कारण अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अब हमको ब्रह्म के विषय में ही विचार करना चाहिए हर जगह मन वो ऊपर पहला वाला जो वाक्य बा, है उसके साथ में ब्रह्मसूत्र के सारे वाक्य कहीं जोड़े हुए हैं और पंचमी विभक्ति का हर जगह प्रयोग किया गया है कि हम ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करें ब्रह्म की उपासना क्यों करें इसके उत्तर में ब्रह्मसूत्र हमेशा देता है पंचमी विभक्ति का कि इस कारण से ब्रह्म ही परंपरा में उपास्य है यह लक्षण तो सप्तम विष्णु ये शास्त्र की आज्ञा से जहां इंद्रियों से भगवान की सेवा की जाए कृत साध्या और हमें प्रेम की प्राप्ति हो उस भक्ति का नाम वैधि साधन भक्ति होगा विविधांग साधन भक्ति बहुत विस्तार साधन भक्ति के इस वैधी साधन के बहुत से विस्तार हैं संक्षेप में कहिए किंग सात अनंत विस्तारों में से संक्षेप करते हुए ६४ वस्तुएं कही गई भक्त सामर्थ्य में भक्ति के ६४ अंग कही ६४ अंगों में फिर घटा करके नौ अंग कर दिए गए श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास से आत्म निवेदन इन नो को भी घटा करके स्मरण भक्ति एक अंग भक्ति के एक अंग के रूप में पांच वस्तु उनका स्मरण मुख्य करके निरूपण किया और वो पांच वस्तु हैं शुद्धा विशेष प्रीते श्रीमूर्ते रंग सेवनम श्रीमद भागवतारह सजातीय साधो संग नाम संकीर्तनम श्रीमद मथुरा मंडल स्थिति के पांच मुख्य अंगों को अपनाए उनका स्मरण करें शिव विग्रह अर्चा जो मंदिर में विराजमान है पहले अर्चा विग्रह दूसरे श्रीमद् भागवत तीसरे वैष्णव या गुरु वैष्णव मुकुट है मुकुटमणि गुरु तो वैष्णव चौथा नाम संकीर्तन और पांचवा ना श्री वृंदावन ब्रिज की राज ये पांच अंग सबसे ज्यादा प्रधान रूप में स्मरण करने योग्य बताए वृंदावन का स्मरण करें ये नाम का स्मरण करें श्री स्वरूप का स्मरण करें भागवत का स्मरण करें श्री गुरुदेव की कृपा का स्मरण करे ये पांच स्मरण मुख्य रूप से बताए इनमें भी सबसे ज्यादा मुख्य अंग जो बताया वो बताया नाम की नाम र्तन करने पर सारे अंग आ जाएंगे तो भक्ति के अनेक अंग उनमें 64 प्रधान 64 में कहीं नौ अंग प्रधान नौ में पांच अंग प्रधान पांच में भी एक अंग प्रधान श्री नाम संकीर्तन वह मुख्य अंग होकर के विराजमान तो जो भक्ति के अनेक अनेक अंग हैं उन सारे अंगों का तो वर्णन किया नहीं जा सकता है यहां पर संक्षेपे कहिए कि साधनांग साफ संक्षेप में कुछ वैधि भक्ति के साधन अंगों का हम वर्णन कर रहे हैं सबसे पहले गुरुपादाश्रय गुरु जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करें कि मेरा संसार बंधन निवृत्त हो इसके लिए आप मेरे मुझे आत्मसात करें कृपा करें मेरे ऊपर कृपा करके मेरा संसार बंधन संसार के तापों में मैं फंस रहा हूं मुझे कैसे मुक्ति मिले और जीवन के परम लक्ष्य को मैं कैसे प्राप्त कर सकूं दुख निवृत्ति और लक्ष्य की प्राप्ति इनके लिए गुरु जी के चरणों में जाकर के पहले दंडवत करेगा और कहेगा कि मेरे संसार से मुक्त संसार के दुखों से मुक्ति संसार से मुक्ति और जीवन का मुझे लक्ष्य पता नहीं है उस लक्ष्य को आप मुझे दिव दवा प्राप्त करा इसके लिए उसने प्रार्थना की गुरुजी के चरणों में जाकर के पहले शरणागति प्रदान की तब गुरुजी दीक्षा दूसरा हुआ दीक्षा श्री गुरुजी कहेंगे कि भाई तेरा शरीर है अभी त्रिगोणों से बना हुआ प्राकृत पंत मेरे पास में एक स्पर्श मणि है उस स्पर्श मणि से यदि मैं तेरे शरीर को छुबा दूंगा तो तेरा शरीर कुंदन बन जाएगा जैसे पारस मणि को छुआ देने पर लोहा सोना बन जाता है इसी प्रकार तेरा यथावस्थित शरीर जो अष्ट धातु का बना हुआ है पंच तत्वों का बना हुआ है उसको कुंदन बनाने के लिए मेरे पास में एक स्पर्श मणि है वो स्पर्श मणि है श्री कृष्ण नाम तो दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् पापस से संक्षयम मैं तेरे शरीर को दिव्यता प्रदान कर दूंगा अर्थात इसी शरीर में एक चिन्मय शरीर का आवाहन करा दूंगा और तेरे पापों का क्षय हो जाएगा तो दी और क्षा यह दो अर्थों शब्दों का अर्थ है दी का मतलब है दिव्यता प्रदान करना और का तात्पर्य है पापों की निवृत्ति करा देना वो ऐसा कहते हुए श्री गुरुदेव उस समय पांच संस्कार करते हुए पंच संस्कार करते हुए जीव के देह को चिन्मय बना देते हैं कृष्ण नाम जैसे ही उन्होंने सुनाया पारस मणि के स्पर्श से देह ऊपर से तो दिख रहा है प्राकृत परंतु भीतर इस देह में ही दीक्षित व्यक्ति के देह में ही एक चिन्मय देह आकर के विराजमान हो गया मान यदा त्य समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकों में तदा अमृतत्वाए प्रपद्यमान जैसे ही उसने दीक्षा ग्रहण की वैसे ही अमृतत्वाए प्रपद्यमान मैं उसे अमरता जैसे प्राप्त करा दूंगा अभी प्राप्त हुई नहीं है प्रकट नहीं हुई है परंतु तो उसके बीज मुक गए समय आने पर वे प्रकट हो जाएंगे मैं आत्मभूष कल्पते वही मैं उसे चिन्मय बना दूंगा इस तरह से आत्म भू चल्पते वही श्री चेतन चरता कहा गया कि दीक्षा काले भक्तों करे आत्मसमर्पण सही काले प्रभु करे पाके आत्मसम इसी श्लोक का अनुवाद है योग्य सही काले कहा मैंने जिस समय दीक्षा ली उसी समय से उसके शरीर में चिन्मय शरीर आ गया और उस चिन्मय शरीर के द्वारा जैसी सेवा होगी वो चिन्हमय जो शरीर आ गया वो गुड कंडक्ट है जैसे चांदी के तार में पानी के तार में लोहे के तार में करंट दौड़ेगा परंतु तो लकड़ी या सूत के तार में करंट नहीं दौड़ेगा तो एक गुड कंडक्टर है और एक बैड कंडक्टर है तो ऐसे ही ये शरीर गुड कंडक्टर हो गया दीक्षा ग्रहण करती अर्थात भगवत भक्ति इसमें संचरित हो जाएगी दिव्यता प्राप्त हो जाएगी दिव्य वस्तु की समाराधना दिव्य वस्तु के द्वारा ही पहुंचाई जा सकती है इसलिए दीक्षा ग्रहण करना अनिवार्य इसलिए हो गया क्योंकि दीक्षा ग्रहण करने से स्पर्श मणि से पहले यह शरीर जो बैड कंडक्टर था वो गुड कंडक्टर हुआ वो सुचालक हुआ और सुचालक में बिजली का प्रवाह दौड़ेगा कुचालक में बिजली का प्रवाह नहीं दौड़ता है इसलिए इस शरीर को सुचालक बनाने के लिए कहीं दीक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है तो गुरु पादाश्रय है तो दूसरा भक्ति का एक लक्षण हुआ दीक्षा उसे दीक्षा प्रदान की दीक्षा में पांच संस्कार श्री गुरुदेव कर प्रदान करते हैं साधक का एक तो कृष्ण संबंधी कोई नाम दे देते हैं कृष्णदास रामदास ये उसको नाम दे दिया जिससे उसका अभिमान विषयों में न होकर के मायादास नहीं बने वो वो अब कृष्णदास हो गया है माया उसको कृष्णदास होने पर तो बाधेगी नहीं तो उसको कई वैष्णव नाम दे दिया गया उसके नाम पहले जो कुछ भी हो टिंकु पिंकु वो सब गए और उसकी जगह अब कृष्णदास ये उसका नाम हो गया यह एक अपमान उसको नया मिल गया फिर तो नाम के बाद में माला जैसे तुलसी समर्पित करने के कारण जो हलवाई की दुकान पर रखी हुई मिठाई अब वो मिठाई नहीं रही तुलसी समर्पित करके भगवान के महनों के सम्मुख आई तो वह महाप्रसाद बन गई इसी प्रकार ये शरीर भी तुलसी की तीन लपेटों से युक्त होते ही चिन्मय बन गया तुलसी जैसी किसी मिठाई को महाप्रसाद बना देती है इसी प्रकार तुलसी की माला या भी हमको कहीं चिन्मयता प्रदान कर देती है और जो किसी से तुले नहीं ऐसा अतुलनीय वस्तु भी तोलनीय बन जाती है तुल्य बन जाती है तोलने लायक बन जाती है यह तुलसी की विशेषता जो अतुल्य को भी तोल डाले उसका नाम तुलसी और तुलम सती जिसकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता है छप्पन भोग छत्तीस बिन तुलसा प्रभु एक नमानी मानी नमो नम तो ये तुलसी की विशेषता है तो जिसकी कोई तुलना नहीं है ये तुलसी की विशेषता हुई तो दूसरी वस्तु हुई दीक्षा में पहला नाम दूसरी हुई माला तीसरी हुई मुद्रा मुद्रा के द्वारा अब तुम ठाकुर जी के शरणागत हो गए हो उनकी शरण में आ गए हो ये रूप में मुद्रा धारण करके वो साधक विराजमान हो जाता है तो जैसे सिपाही की अपने जो उसका प्लेटून है अपनी जो कंपनी है उसका चिन्ह उसको धारण कराया जाता है इसी प्रकार मुद्रा के द्वारा श्री जी के चरण चिन्ह को हमने अपने माथे के ऊपर धारण कर दिया श्री प्रिया जी ने मानो अपना चरण चिन्ह हमारे माथे के ऊपर लगा दिया और उनके प्लेटून में हम शामिल हो गए उनकी कंपनी में हम शामिल हो गए उनकी सेना में मुद्रा का तात्पर्य है विषयों से अब हम अपने चित्र को मुंह देंगे और कृष्ण चरणारिंद के चिन्ह को हम धारण करते हुए बेराजमान होंगे ये मुद्रा फिर चौथा जो दीक्षा का संस्कार है वो है मंत्र मंत्र और श्री नाम ये दोनों भगवत स्वरूप है जैसे भगवान के मत्स्यपूर्ण वराह आदि अवतार ऐसे मंत्र रूप में भी नाम के रूप में भी भगवान ने एक परम परमकृपा में अवतार धारण किया है उस नाम को ग्रहण करके हम कृतकृत हो जाएंगे तो उसे पहले नाम दीक्षा दी जाएगी नाम दीक्षा देने के बाद में फिर ठाकुर के साथ में संबंध दीक्षा प्रदान कर दी जाएगी फिर संबंध दीक्षा होने के बाद में फिर उसे अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए स्वरूप दीक्षा भी प्रदान कर दी जाएगी ये तीन दीक्षाएं पहले नाम दीक्षा के द्वारा स्वीकृति माने एंगेजमेंट हो गया परंतु प्या है अभी फिर भावर पड़ गई सप्तपदी हो गई अब संबंध जोड़ गया परंतु अभी सेवा नहीं मिली फिर इसके बाद में विरागम गोना हो गया अब सेवा मिलेगी ऐसे ही श्री नाम दीक्षा स्वरूप मंत्र दीक्षा माने संबंध दीक्षा और स्वरूप दीक्षा इनको प्राप्त करते हुए साधक विराजमान हुआ और फिर इसके बाद में योग योग का मतलब है कि गुरु जी तेरे भजन को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज अनुकूल है अविरुद्ध है इनको भी बताएंगे और जो विरुद्ध हैं उन, उनको भी बताएंगे तो योग का मतलब है चार चीज गुरु जी बताएंगे स्व अभीष्ट भाव संबंधी क्या है स्व अभीष्ट भाव अनुकूल क्या है स्व अभीष्ट भाव अविरुद्ध क्या है और स्व अभीष्ट भाव विरुद्ध क्या है जैसे डॉक्टर के पास में जाओ डॉक्टर कहेगा ये दवाई तुझे तो बहुत फायदा देने वाली है उस दवाई के साथ में लाल पीले और गोली दिए उसने वो हो गई अंकुल इसके बाद में फिर वो कहेगा खटाई अमचूर ये नहीं खाने हैं और सादा भोजन करना है खिचड़ी खानी है गरिष्ठ तली हुई चीज नहीं खाएगा ये हो गया कि ये तुझे फायदा करेगी और फिर ये चीज तुझे छोड़नी पड़ेगी तो पथ्य क्या है और कुपथ्य क्या है तो डॉक्टर जैसे चार चीज बताएगा पहले दवाई बताएगा दवाई की बूस्टर देगा बूस्टर के साथ में कि आप पथ्य हैं इसको बतलाएगा और चौथी चीज कि आपको कुथ्य है उसको बताएगा तो यही चारों चीजों को बताने के लिए मुख्य दीक्षा के साथ में योग अब योग में ये चारों चीजें उसे बताई जाएंगी इस प्रकार दीक्षा के ये पांच अंग हुए उसे वैष्णव नाम दिया गया उसे तुलसी जी की माला दी गई उसे तिलक प्रदान किया गया उसे मंत्र प्रदान किया गया और उसे योग प्रदान किया गया अब इसके बाद में गुरु सेवन तीसरा जो मुख्य अंग है वो है गुरु की सेवा वो गुरु की सेवा करते हुए बुराजमान होगा और भजन में जितनी भी उसके समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को श्री गुरु उसका समाधान करते हुए विराजमान होंगे जहां संदेह है संदेहों की निवृत्ति करते हुए विराजमान होगा तब सदर्म शिक्षा प्रच्छा भक्ति के धर्मों को वो सीखेगा पूछेगा प्रश्नोत्तर के द्वारा जैसे संदेह का और व्यक्तिगत संदेह का निवारण होता है वैसे जनरल से नहीं होता है जैसे एक व्यक्ति की शरीर का जैसा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डॉक्टर पहचान ले और फिर उसके हिसाब से वह दवाई की मात्रा यदि निश्चित करे तो उस व्यक्ति को ज्यादा होगा अन्यथा या तो दवाई कई क्वांटिटी में कम रह जाएगी डोज में या ओवर डोज हो जाएगी तो ये प्रश्नोत्तर के द्वारा उसको इस बात की शिक्षा भी प्राप्त हो जाएगी तो सदधर्म शिक्षा पर मार्गानुगमन फिर वो संत गणों का अनुगमन करते हुए विराजमान होगा संत सेवा यह मुख्य वस्तु है साध मार्ग का अनुगमन करे <laughs> साध मार्ग का अनुगमन करने का मतलब है कि जिससे भजन में बाधा न हो ऐसे मार्ग का वह अनुगमन करते हुए विराजमान होगा कृष्ण प्रीते भोग के लिए वो भोगों का त्याग करेगा और कृष्ण तीर्थ है वास कृष्ण तीर्थ मन लीलास्थली उनमें वो निवास करे कभी दुर्भाग्य से लीला साक्षात लीलास्थली से दूर भी जाना हो तो शिव वृंदावन को मन वृंदावन को अपने संग में ले जाए यदि धाम वृंदावन में निवास नहीं हो तब भी धाम धाम वृंदावन का त्याग नहीं होगा मन वृंदावन जो है वो मन वृंदावन को साथ में लेकर के जाना चाहिए जैसे भगवत उनको कभी प्रयाग में जाना पड़ा वहां पर किसी ने पूछ लिया अजय तुम तो बड़े अन्य थे वृंदावन छोड़ के यहां प्रयाग में क्यों आ गए इतना वर्णन कर रहे थे कि पग पग हो प्रयाग फिर यहाँ प्रयाग में कुंभ में का आगे बोले वृंदावन छोड़ के नहीं आए हैं वृंदावन तो मेरे हृदय में है मन वृंदावन साथ में लेकर के आए हूँ वृंदावन के अलावा प्रियालाल कहीं दूसरे दूसरी बिराजते हैं तो पहले निकुंज का ध्यान करता हूँ अपने हृदय में मन वृंदावन का ध्यान करता हूँ तो मन वृंदावन कुंज में श्री प्रियालाल को नृत्य दिलसाता हूँ ऐसा नहीं है वृंदावन के बाहर ध्यान नहीं है यहाँ पर मन वृंदावन में ही वृंदावन में ही शिव मुगल का ध्यान तो कृष्ण तीर से वास यावत निर्वाह प्रतिग्रह जितने में अपना काम चल जाए उतना दाम मांगे भाई दाम मांगने का ये ब्राह्मण त्यादिक है और उसको दान लेने का प्रतिग्रह लेने का अधिकार है तो यावत निर्वाह प्रतिग्रह जितने में अपना काम चल जाए उतना प्रतिग्रह करे अधिकम योगी मनिए तो सस्तेनो दंड अपने पेट से जो ज्यादा खाएगा ज्यादा मांगेगा वो चोर है दंड का भागी। इसे अपना काम जितने में चल जाए उतने में संतुष्ट कर ले ज्यादा हाया करने की जरूरत नहीं है क्योंकि धन का एक स्वभाव है जिसके पास में जितना है उसे उतना ही और चाहिए और उतना और मिल जाए तो फिर उतना ही और चाहिए वो तृष्णा कभी समाप्त होने वाली नहीं है यश की धन के दोनों की तृष्णा ऐसी ही है ये तृष्णा कभी हुई यशेश और धने वित्तेष्णा ये कभी भी समाप्त तो होने वाली नहीं एक एकादशियों को वास एकादशी उपवास करे एक एकादशी की बड़ी महिमा गायन की गई सभी व्रतों में मुख्य व्रत होकर के एकादशी ही ब्राजमान है इसलिए बाल्यवस्था आठ वर्ष की अवस्था से लेकर के और अस्सी वर्ष तक की अवस्था में तो एकादशी त्याग है ही नहीं फिर इसके बाद में कहीं कोई है तो वो मेडिकल बेसिस के ऊपर कुछ हैं, वो एकादशी तो नित्य विधि है वो कभी त्याग करने वाली विधि है ही नहीं वो तो नित्य शरीर के साथ में जुड़ी हुई है एकादशी तो पालन करना ही है तो एकादशी उपवास एकादशी का उपवास करे एकादशी लीला स्मरण की योग्यता साधक में उपस्थित करती है निर्जल व्रत इसमें विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि निर्जल व्रत के द्वारा एकादशी लीला अष्टकालीन लीला स्मरण इनकी योग्यता विशेष रूप से प्राप्त होती है इसलिए जो महात्मा अष्टकालीन लीला चिंतन करते हैं वे एकादशी निर्जल एकादशी को बहुत बड़ा बल देते तो एकादशी उपवास गोविंद स्मारणम नित्यम एकादशुपवासनम एकादशी में उपवास करना यह गोविंद स्मारण की योग्यता प्रदान करता है परंतु अन्य हठ योग भक्ति में नहीं है भक्ति में जो हठ योग को अपनाया गया वो केवल एकादशी रूप हठ योग है बस वो भी हटे उग नहीं है उसने भी बड़ी सुविधाएं अन्य अन्य प्रदान कर दी तो बच्चापन में तो एक आशे इसलिए करते थे कि ज्यादा माले नहीं। नहीं। तो उल्टे नहीं नए प्रसाद बनेंगे इसलिए एकादशी तो बचपन से जब एकादशी करते रहे तो तो माने उसमें कि वो वो स्वाद जो जो है है बचपन का का बच्चों का जो उल्लास है, वो उल्लास मात्र कारण था तो एकादशी वह कहीं ना कहीं वैष्णव व्रत के लिए वैष्णव स्मरण के लिए बहुत उपयोगी है और एकादशी की श्री विष्णु चक्रती जी ने रागवर्त्न चंद्रिका में बड़ा विस्तार वर्णन किया और बड़ी महिमा का गायन किया फिर धात माने पीपल धात माने आवला आवला पीपल गैया ब्राह्मण वैष्णव इनका पूजन करने से भी भक्ति में अनुकूलता की प्राप्ति होती है फिर ठाकुर जी की सेवा और नाम अपराध इत्यादि सेवा और नाम अपराध इनसे दूर रहना यह भी वैधि भक्ति के एक अंग है नाम अपराध जो है वह नाम अपराध इनसे दूर करें अन्य नाम अपराधों में दस नाम अपराध विशेष रूप से गिनाए गए इन दस नाम अपराधों में दो नाम अपराध तो बड़े भयंकर हैं उनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए भयंकर एक तो गुरु की अवज्ञापूर्वक नाम का ग्रहण करना अच्छी गुरु जी गुरु जी नाम बताएंगे नाम हम अपने कर लेंगे गुरु जी क्या जरूरत है लोग तो फिर गया सब गुरु अवज्ञापूर्वक नाम ग्रहण करने पर नाम भगवान कृपा नहीं करेंगे और नाम जीव के ऊपर नहीं आएंगे यदि अवज्ञा का भाव है तो नाम भगवान ऐसे रूप जाएंगे कि कोई क्या अरे राम बोल हरे हरे हरे कृष्ण के हरे कृष्ण हू हू हूं करेगा मुंह से निकलेगे नहीं ना कृष्ण जी पे नहीं आएगा ऐसी दशा हो जाएगी इसके गुरु अवज्ञा उनसे तो सर्वदा बचना चाहिए गुरु अवज्ञा पूर्वक तो नाम ग्रहण करना और दूसरा नाम के बल पर पाप हाय हाय महाअपराध क्या जी पाप कर लो एक माला और कर लेंगे राम नाम बोल लेंगे पाप दूर हो जाएंगे नाम तो सब पापों को तो दूर कर देते तो नाम के बल पर ही तो पाप किया जाएगा तो फिर नाम कृपा करेंगे इन दो नामा अपराधों से तो विशेष बचें फिर अन्य जो नामा अपराध हैं उन अन्य नामा अपराधों में नाम में अर्थवाद की कल्पना क्या जी नाम की महिमा इतनी यो गाधी है और ये कह रहे हो कि मोक्ष से भी बढ़ करके है और नाम के आगे तो मुक्ति भी नहीं है और स्वर्ग भी नहीं है ये तो नाम की तुम बढ़ा चढ़ा करके बात कह रहे हो इसको कहते हैं अर्थवाद कि प्रशंसा करते हुए किसी वस्तु को अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए उसका नाम है प्रशंसा अर्थवाद तो नाम में अर्थवाद फिर नाम को एक सामान्य सत्कर्म मान लेना जैसे दान यज्ञ तीर्थ स्नान गंगा स्नान कर रहे हैं ऐसे नाम की भी, भी एक माला आज ज्यादा करेंगे हो गया तो नाम को किसी सत्कर्म के बराबर मान लेना तो अर्थवाद कल्पना नाम को सत्कर्म मान लेना नाम की महिमा को सुनकर के भी उस महिमा को यथार्थ न मानना ये जो अन्य जो नाम अपराध है वे अन्य नाम अपराध हैं इनमें जहां गुरुशास्त्र उल्लंघन पूर्वक नाम ग्रहण किया गया तो वो नाम अपराध हो जाएगा नाम अपराध से बचने का उपाय नाम ही है अर्थात यदि कभी शिवजी की निंदा के तो भैया शिवजी को प्रणाम करो गुरु की निंदा हुई तो गुरु जी के चरण पकड़ो पकड़ लो यदि किसी वैष्णव की तुम्हारे द्वारा निंदा बन गई है तो जिस वैष्णव की निंदा बनी है उस वैष्णव की आ, का चरण पकड़ लो और कभी शास्त्र की निंदा हो गई है वेद की निंदा हो रही है शुद्ध शास्त्र लंघन तो वेद भगवान शास्त्र भगवान और जिनसे हमने पढ़ा है उन शिक्षा उनके पास में जाकर के उनकी वंदना करते तो जहां अपराध हुए हैं ठाकुर जी का अपराध हुआ है तो मंदिर के सामने जाकर के दंडवत करो प्रणाम करो ठाकुर जी के चरण पकड़ लो तो जिसका अपराध हुआ है उसके चरणों को पकड़ने से अपराध की निवृत्ति हो जाती है शास्त्र का अपराध हुआ है शास्त्र का की बंदना शिव जी का अपराध हुआ है किसी देवता का अपराध हुआ है तो उस देवता को भी हाथ जोड़नी तुम ठाकुर के भैव हो आपको भी प्रणाम गुरु वैष्णव की वंदना निंदा हुई है तो गुरु वैष्णव की वंदना कर लो और नाम भगवान की वंदना हुई है तो श्री नाम भगवान आप कृपा करके आप साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं और मेरे द्वारा आपका अपराध बना है मेरे अपराध को आप क्षमा कर जितने भी अन्य अपराध हैं चाहे सेवा अपराध चाहे धाम अपराध चाहे वैष्णव अपराध चाहे गुरु अपराध चाहे भागवत अपराध सारे अपराध अंत में जाकर के नाम अपराध बन जाते सब कन्वर्ट हो जाते हैं अंत में नाम में नाम अपराध इससे नाम अपराध हुआ वस्तु है जिसके द्वारा अन्य सारे अपराधों की भी निवृत्ति हो जाए अब समस्या ये हो गई गुरुजी कभी नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा ऐ मेरे यहां पर आने की जरूरत नहीं है तुझे ड्रॉ बंद है यहां पर कभी मतलब आप गुरुजी से प्रार्थना कैसे करें क्षमा प्रार्थना करने के लिए कहां जाएं? तो उस समय श्री विश्वनाथ जी कहीं संकेतित करते हैं माधव कादर के गुरुदेव के पास में पत्र भेजे संदेश भेजे और नाम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाम भगवान मैंने आपका गुरुजी ने मुझे फटकार दिया है गुरुजी ने मुझे त्याग कर दिया वैष्णव ने मुझे त्याग कर दिया अब मैं क्या करूं मैं तो कहीं कहेगा नहीं रहा अब मैंने आपकी आशरण ग्रहण की है हे नाम भगवान आप गुरुजी का मन बदल दो नाम भगवान उस समय गुरुदेव का मन बदल देंगे और वो कहेंगे अरे इसको डांट तो दिया कोई कह रहा है कह रहा है बहुत दुखी हो रहा था मरे बहुत हो रहा था गुरु अच्छे कह देना एक दिन मिल जाए तो गुरु जी का मन बदल जाएगा फिर गुरु जी बुला लेंगे यदि अनेक अने अने नाम अपराध हुआ है तो इस जन्म में यदि कृपा नहीं भी हो रही है तो आगामी जन्म इस जन्म की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होगा श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो बहुत काम की बात बट प्रैक्टिकल बात के नाम अपराध तो कहीं बनेंगे ही परंतु नामापराध बने तो उनकी निवृत्ति कैसे की जाए इसके लिए भी शास्त्र में नामापराध युक्ता नाम नामानी एवं हरंती नामापराध युक्त जो हैं उनके नाम ही उनके सारे अपराधों को दूर करते कभी सेवा सेवापराध नामापराध बन जाएं उस समय साधक को यदि कभी कोई कष्ट की प्राप्ति हो रही है कोई रोग की प्राप्ति हो रही है तो उस रोग को भी प्राश्चित रूप में स्वीकार करते हुए नाम भगवान का ही आश्रय रोग से दुखी होने की जरूरत नहीं जो कष्ट आए ठीक है हमने पाप किए हैं हमने अपराध किया उसका मिला आए, है उसका दंड मिल रहा है परंतु हे गुरुदेव मेरे अपराध को क्षमा करें ऐसे प्रार्थना करते हुए यदि कष्ट स्वीकृति पूर्वक नाम को ग्रहण करते हुए साधक विराजमान रहेगा इस जीवन में कष्ट स्वीकृति पूर्वक यदिपराध बने हैं तो फिर जन्मांतर में भी पूर्व जन्म का जो भजन है वो दूसरे जन्म में और अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान होगा परंतु तब तक की काय की चिंता करना नाम वे तो स्वयं कृपालू हैं श्री गुरुदेव परम कृपालु नाम परम कृपालु वे तो जीव का समा कल्याण चाहेंगे ही वे जल्दी ही कृपा करते हुए विराजमान हो जाएंगे तो सेवा नामा नामापर आधार विदूरे वर्जन, इनको दूर से त्याग करने का प्रयास करें फिर अवैष्णव संघ अवैष्णवों का संघ त्याग करें। करे शिष्य ना करें, ज्यादा शिष्य महामंडलेश्वर बनने की कोशिश नहीं करें। पहले अपना भजन तो हो जाए भैया पहले अपने घोड़े को छाया में बांधो फिर दूसरे की चिंता करना परंतु ये मार्ग ऐसा है कि इसमें दीक्षा दान करना भी भजन है यह कहीं ठाकुर की सेवा ही है कि किसी जीव को सन्मार्ग पर लगा रहे हैं कभी भी दीक्षा देते समय ये मन में विचार नहीं करना चाहिए कि मैं गुरु हूं यही विचार रखना चाहिए कृपा करने वाली हैं श्री जो उन्होंने मुझे तो निमित्त बनाया है मैं अधिकारी नहीं हूं परंतु कृपा वे ही कर रही हैं उनके द्वारा ही कृपा हो रही है और ज्यादा भीड़भाड़ इकट्ठे करना उसका कोई मतलब नहीं अनावश्यक इसलिए अवैषणव संघ बहुशिष्य नाकर बहुजन ज्यादा शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है कोई बात बहु ग्रंथ कला बहुत जन बौद्ध ग्रंथ जो हैं उनका अभ्यास अनेक कलाओं का अभ्यास करना यह भी कोई मतलब की बात नहीं है ये केवल आकर्षण करने वाले तो बहुत सारी चीजें हैं परंतु इनके द्वारा बहुत कुछ लाभ होने वाला नहीं है इसे ज्यादा ग्रंथों का अभ्यास करके अपनी पंडिताई आई झाड़ना है बस और क्या है अब दिखाना है मूल बात यह होनी चाहिए कैसे मेरा भजन बढ़े और मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं उनका भी भजन किसी तरह से बढ़े ये दृष्टि ही कहीं ना कहीं शिष्य और गुरु दोनों को रखनी चाहिए वैष्णव मात्र को रखनी चाहिए बहुत से ग्रंथ और कलाओं का अभ्यास करने पर भक्ति तो छूट जाएगी और कला जो है उसके प्रचार में और कला की बारीकियों को कहीं प्रस्तुत करके यश कमाने की जो प्रवृत्ति है वो प्राप्त हो जाएगी उनका त्याग कर शोक आदि बश ना होए। हान लाभ इनको समान रखे शोक आदि के बश में नहीं रहे अन्य देव अन्य शास्त्र इनकी नंदा भी नहीं करते तो है तो सब ठाकुर के ही रूप ठाकुर के ही भैया अन्य शास्त्र अन्य इनकी निंदा करने की भी जरूरत नहीं है इनसे सदा बचकर के ही रहे विष्णु वैष्णव निंदा ग्राम्य वार्ता न सुने विष्णु की निंदा वैष्णव की निंदा ग्राम्य वार्ता इनको नहीं सुने पुराण मात्रे मनोवाक्य उद्वेदना देवी और प्रयास ये करें कि प्राण मात्र को उद्वेग भी प्राप्त न हो मेरे कारण किसी को तकलीफ नहीं हो ऐसा विचार रखे जो सिविक सेंस है उसको कहीं बना करके साधक को रखना चाहिए श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन बंधन परिचर्या दास सक्ष आत्मनिवेदन नवधा भक्ति इनको अपनाए ठाकुर जी के आगे नृत्य गीत करे दंडवत करे संतगण ठाकुर जी आए उठ करके खड़ा हो जाए अनुब्रजा माने रथ यात्रा इत्यादि में ठाकुर जी के रथ के डोला के पीछे पीछे चले या आगे कीर्तन करता हुआ चले अनुब्रजा ठाकुर के रथ के साथ में पैदल चलना तीर्थ है ग्रहे गति और तीर्थ जो हैं उन तीर्थ में संतों के घर में भी तीर्थ माने संत संत रूप जो तीर्थ है उनके घर में जाए परिक्रमा स्तव पाठ जप संकीर्तन धूप माल्य गंध महाप्रसाद इनका भोजन आरती श्रीमूर्ति का दर्शन निज प्रिय वस्तु को ठाकुर जी को भी प्रदान करना यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा गौरव यह उपनिषद के वचन हैं वैसी वचने उपनिषद के बचने वेद के बच्चन है जारे के दिन है तो वहां पर भी हीटर चलेगा गर्मी के दिन है तो वहां पर भी कूलर चलेगा हल्के वस्त्र यदि हमको पसंद है तो ठाकुर जी को भी हल्के वस्त वायल के उनको धराई जाए चंदन धराया जाए सुंदर सुगंधी बंगला उनमें ठाकुर जी को शयन कराया जाए गर्मी के दिन है तो अंगीठी रखना ऊनी वस्त्र रुई के वस्त्र इनके द्वारा और गर्म जो भोजन है वो ठाकुर जी के गर्म सामग्री ये भोग लगाई जाए ऋतु के अनुसार फलों का समर्पण करना ऋतु के अनुसार ही भोजन सामग्री का ठाकुर को समर्पण करना इसका विचार रखना चाहिए ठाकुर के सुख का एक शब्द में बड़ों ने कहा ठाकुर के सुख का विचार ये इस सेवा में मुख्य वस्तु तो है तो दान ध्यान तदीय सेवन ठाकुर जी का ध्यान उनकी सेवा श्री तुलसी वैष्णव मथुरा भागवत इन चार की सेवा विशेष रूप से करें और श्री कृष्ण के लिए ही सारी चेष्टाओं का दान करें विशेष रूप से एक बहुत बढ़िया बात कही जन्मदिनाद महोत्सव लया भक्त ग्री गुरुदेव के जन्मदिन और ठाकुर जी के जन्मदिन ठाकुर जी का जिस दिन पाठोत्सव हुआ है ठाकुर जी पाठ सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए आश्रम की जिस दिन स्थापना हुई ऐसे आश्रम के पाठोत्सव ठाकुर जी के पाठोत्सव इनके अवसर पर जन्मदिन आदि महोत्सव लया भक्तगण इन जन्मदिन इत्यादि के महोत्सव को जन्माष्टमी आदि के महोत्सव को भक्तगणों को साथ में लेकर के इनको मनाए इसे कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी सारी जयंती इनके उत्सव अत्यंत उल्लास के साथ में करने चाहिए गुरुदेव के जो जन्म महोत्सव हैं उनको उल्लास के साथ में करना चाहिए महापुरुषों के जो जन्म महोत्सव हैं उनको भी यथासाध्य साध्य लया सभी परिवारी जनों को भक्तिजनों को लेकर के इनके उत्सव को मनाए तो गुरुदेव के उत्सव भी मनाते हुए विराजमान सर्वथा शरणापक्ति करें और कार्तिकादि व्रत कार्तिक महीने का जो व्रत है उसको करें। ये चतुष्टि अंग यही परम महत्व ये चौसठ अंग हैं जो परम परम महत्वपूर्ण है इनमें <laughs> पांच अंग सबसे ज्यादा प्रधान है और ये ठाकुर के ही स्वरूप है स्वरूप पांच अंग हैं भक्ति में एक साधु संग साधु संग का मतलब है गुरुदेव साधुओं में मुकुटमणी है गुरु गुरु को गुरुजी अपने आप को सदा कृष्ण का दास कहेंगे परंतु भक्त का ये कर्तव्य है कि वह गुरु को श्री कृष्ण कृपा की मूर्ति समझे गुरुदेव सदा कृष्ण कृपा की मूर्ति है। तो पहली वस्तु है साधु संघ या गुरु का संघ गुरु और गुरु के मतलब में साधु गुरु में शिक्षा गुरु वे साधुगण भी सब आगे दूसरा नाम संकीर्तन नाम को शब्द नहीं समझे नाम और नामी में आभेद समझे फिर भागवत श्रवण श्रीमदभागवत कृष्ण का तेज श्रीमदभागवत में स्थित है फिर मथुरावास धाम का देवास फिर मूर्ति का सेवन घर में कोई एक स्थान जो बीच में मुख्य हो ऐसे उत्तम स्थान पर श्री ठाकुर जी का पूर्व मुख या उत्तर मुख विशेष रूप से जैसी घर की स्थिति है उसके अनुसार श्री मंदिर की रचना करके वहा ठाकुर जी को विराजमान करे श्री गुरुदेव द्वारा ठाकुर जी की स्थापना करा करके श्री राजपंचाध्याय के पासाम आविर्भूत पीतांबर धरष साक्षात मन्मथ मन्मथ इन मंत्र के द्वारा या तत्वोप विष्णु भगवान सीश्वर योगेश्वरांतर हृदयकल्प आसन इस मंत्र के द्वारा श्री राजपंचाध्याय में ठाकुर जी प्रकट हुए और गोपी गणों के मध्य में विराजमान हुए इस मंत्र के द्वारा श्री गुरुदेव के द्वारा श्री ठाकुर जी उनको स्थापित करके ठाकुर जी का पंचामृत करके ठाकुर जी का नृत्य पूजन करें और ये माने कि की ये घर ठाकुर जी का है और मैं इस घर की केवल व्यवस्था देखने वाला श्री प्रभु का आदेश का पालन करने वाला एक जी इस प्रकार घर की घर में ठाकुर जी को श्री मूर्ति उनकी स्थापना करें विशेष रूप से शास्त्रीय जो विधि थी धर्मशास्त्र की वो विधि तो ये है कि प्राय गृह के द्वार पर घर पर घर जो सेवा हम सम्यक प्रकार से बन सके इसके लिए बारह अंगुल से बड़े ठाकुर जी के जो शिव ग्रह हैं उनको विशेष रूप से स्थापित अः नहीं करे नहीं तो बड़े ठाकुर जी कहीं स्थापित किए हैं तो उनके लिए फिर कहीं शिखर वाले मंदिर को बनाने की जरूरत तो होगी और फ्लाइट में वो संभव नहीं है तो यदि शिखर वाला मंदिर नहीं बन पा रहा है तो ऐसी स्थिति में कहीं के का एक बना कर के या पीछे ही मेहरादार कोई वस्तु बना करके तो उसके ऊपर कलश रख करके उसको ही जैसे शिखर वाला मंदिर की ही भावना वहां पर स्थापित की जा सकती है परंतु बड़े शिव ग्रह को यदि स्थापित किया है तो बड़े शिव ग्रह में कहीं शिखर उनकी भी आवश्यकता पड़ेगी शास्त्र विधि की बात इसलिए नए शिव ग्रह को यह पधराना है तो घर में बहुत बड़े शिव ग्रह को नहीं पधरा करके अपने मधुर स्वरूप दर्शन हो जाए ऐसे शिव को प्रायः शास्त्र में द्वारो वही पुरुषा ये वेद के वचन है इसलिए बारह अंगुल के जो ठाकुर जी है उनको विशेष रूप से माने इतने बड़ी ठाकुर जी बारह अंगुल के उनको चरण चौकी से अतृप्त भी हो सकते हैं चरण चौकी लेकर के भी हो सकते हैं तो तो वो इतने बड़े स्वरूप है वो दर्शन करने में श्रृंगार करने में सब में बहुत अनुकूल रहते है ज्यादा बड़े स्वरूप हों तो उनके श्रृंगार इत्यादि बनाने में वस्त्र इत्यादि और रत्न इत्यादि के एकत्रित करने में पूरी व्यवस्था देखनी पड़ेगी पर छोटे स्वरूप जो हैं उनको कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं उत्सव में भी पधराने में सुविधा होगी बड़े स्वरूप को पधराने में सुविधा नहीं होगी तो घर में श्री मूर्ति उनकी अवश्य स्थापित करे आठ प्रकार की जो मूर्ति है इनमें विशेष रूप से ऐसे शिव ग्रह को विशेष रूप से पधराए जो कहीं स्थायी होकर के सुरक्षित होकर के अधिक विराजमान हो कि कभी हाथ से छूट भी जाए तो ठाकुर जी का चोट नहीं लग जाए इसका विचार रखते हुए ऐसा जो शिव ग्रह एकदम हल्का फुल्का सा शिव ग्रह हो तो उसमें कहीं अः ठाकुर जी के चोट लगने की का भय रहता है इसलिए ऐसे विग्रह को पधराए जो कहीं सुरक्षित ज्यादा हो ऐसे विग्रह को विशेष रूप से पधराए और श्री गुरुदेव के द्वारा उनका या महापुरुष के द्वारा उनका पंचामृत और उनका चरण स्पर्श इत्यादि करा करके जैसे विशेष रूप से कोई वैदिक को प्रतिष्ठा करने की अन्ना निवास हो रहा है और जला निवास हो रहा है और हवन हो रहा है वो सब ठीक है उसके बिना भी केवल श्रीमद् भागवत के जो मूल रासपंचायत के जो मंत्र हैं उनके द्वारा ही विजय अभिष्ट स्वरूप उनका स्थापन उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हुए वही प्राण प्रतिष्ठा है प्राण प्रतिष्ठा का तात्मय मन में मूर्ति में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं करने है अपने प्राणों को मूर्ति में प्रतिष्ठित करना है प्राण प्रतिष्ठा का अपने प्राणों को वहां पर स्थापित करो मेरे प्राण ये हैं तो प्राणों का स्थापन करना है कोई मूर्ति में कोई नए प्राण लाए जाएंगे ये ये सब बकवास है, अपराध है उल्टा वो सेवा अपराध हो जाएगा भगवत स्वरूप को जड़ जड़ करके मान लिया जाएगा तो वो एक अपराध हो जाएगा उससे बचते हुए निज प्राणों को ही वहां प्रतिष्ठित करते हुए साधक बेराजमान हो तो इस तरह से ये साधसंघ नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास और श्रीमूर्त श्रद्धाय सेवन श्री मूर्ति का श्रद्धा पूर्वक सेवन करे सेवन करते समय शास्त्र की यथा जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का पालन करते हुए साधक विराजमान हो जो शुचि अशुचि पवित्रता अपवित्रता इनका विचार रखते हुए कौन सी चीज प्रसादी है कौन सी चीज अनप्रसादी है इसका प्रसादी अंत इनका विचार रखते हुए ठाकुर जी की सेवा विशेष रूप से साधक करें इसलिए सेवा का अधिकार भी प्राप्त हो गया है दीक्षा के बाद में और फिर सबको ठाकुर की सेवा करनी भी चाहिए पूरे परिवार को ही सेवा करना चाहिए कभी सेवा करने का अवसर न मिले दूसरी व्यस्तता हो तो कम से कम राजभोग आरती के समय शयन आरती के समय ये नियम रखे संध्या आरती के समय कि भाई पूरा परिवार आरती के समय तो ठाकुर जी के सामने उपस्थित होकर के दर्शन करेगा और आरती की सेवा का दर्शन करने में पूरे दिन की सेवा का फल प्राप्त हो जाता है ष्टकालीन जो सेवा है उसके दर्शन का कहीं फल प्राप्त हो जाता है इसलिए उसका विशेष रूप से ध्यान करते हुए साधक विराजमान हो ये अः भक्ति के अंगों का वर्णन किया जो वैधि भक्ति के अंग हैं वे प्राय रागानुगाह में भी है ऐसा नहीं है कि ये तो वैधि भक्ति के अंग हैं हम तो रागानुगाह के सेवक हैं वैधि भक्ति के सारे अंग रागानुगा में कहीं ना कहीं विराजमान है पंत वहां पर कृष्ण के कल्याण की भावना से हमारा लाला है हमारे प्रभु हैं इनका कल्याण हो इस भावना से हम शास्त्री विधि से चलेंगे तो बालक का कल्याण होगा हमारे प्रिय का कल्याण होगा और यदि अशास्त्री विधि से चलेंगे तो कोई भी अलाय बलाय कहीं लाला को नहीं लग जाए ये विचार करते हुए शास्त्री विधि का यशोदा जी भी पालन करते हैं ब्रिजवासी जन भी विधि का पालन करते हुए विराजमान बंद शास्त्र विधि का त्याग नहीं है इस प्रकार चौसठ अंगों का श्री कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमंत चैत चरतामृत में श्रीमत महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश प्रदान किया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय कल ग्रहण है इसलिए सुबह प्राय नौ बजे तक साढ़े बजे तक ही है नौ बजे तक सवा नौ तक अपनी जल्दी से सेवा साढ़े आठ बजे तक सेवा जल्दी से पूरी करके फिर 27 से से चार समझ चार से 28 माने लीजिए लेकर के अट्ठाईस तक तो मूल ग्रहण है यहाँ पर दिखेगा शायद पांच बजे से चंद्रोदय जब है साढ़े पांच आ, के बाद में चंद्रोदय है तो ग्रहण दिखेगा तो एक घंटे का तो यहाँ पर भी ग्रहण है तो न, आ, कल की कथा का तो विश्राम रखेंगे इस समय कथा का सोह की कथा तो जैसे वहां पर में होती है वो तो होती रहेगी उसमें कोई परेशानी नहीं है परंतु तो एकदम ग्रहण काल में तो अपने बैठकर के सब लोग जप करेंगे तो इससे कल का विश्राम रहेगा परसों दर्शक तो रहे है हाँ, वाह ठाकुर जी आता परसों, के रहे थे। के को हाँ। है बाबा बाबा के के बाइया भैया भैया प्रशांत भैया जरूर <laughs> <laughs> थाँगा। थाँगा। बाबा कह रहे हैं परसों सब लोग यही प्रसाद ग्रहण करें और हाँ परसों और ये और सारे भक्ति अंगों में तो इतनी श्रद्धा नहीं है परंतु तो भगवत प्रसाद ग्रहण करने में इतना महारा है <laughs> उसमें तो जरूर अवश्य अवश्य <laughs> इस अंग में तो विशेष अत्यंत आग्रह है ये ये जय <laughs> ना